पदार्थों की रचना और संकेतों की भाषा दूसरा भाग इस परिभाषा की एक समस्या है समस्या यह है कि किसी भी समय पर हमारे पास पृथककरण की कुछ विधिया उपलब्ध होती हैं कई पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जिनका पृथककरण इन विधियों से ना किया जा सके तब उसे शुद्ध माना जाएगा मगर आगे चलकर की की किसी नई विधि खोज होने पर हो सकता है कि उस पदार्थ का हो जाए तब उसे अशुद्ध मानना होगा जैसे यदि हम कुए का पानी ले और उसे छाने तो पूरा पानी छनकर निकल जाएगा छन्ना कागज के ऊपर कुछ नहीं बचेगा इस पानी को तुम क्या मानोगे मगर यदि इस पानी को उबाले तो पानी उड़ने के बाद कुछ पदार्थ बचा रहता है अभी इस पानी के बारे में क्या कहोगे ऐसा हुआ भी है कि कई पदार्थों को पहले शुद्ध माना गया था किंतु वे बाद में अशुद्ध निकले जैसे हवा को एक शुद्ध पदार्थ माना जाता था आगे जलकर जब पृथककरण की नई विधियां विकसित हुई तो पता चला कि हवा तो एक मिश्रण है हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं। अर्थात कभी कभी यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि दिया गया पदार्थ शुद्ध है या नहीं तो पदार्थ दो प्रकार के हो गए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दैनिक जीवन में हम कई मिश्रणों का उपयोग करते हैं जैसे आटा दाल मसाले घी तेल वगैरह तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिसे शुद्ध घी कहते हैं वह वास्तव में कई वसाओ का एक मिश्रण है आम जीवन में हम शुद्ध शब्द का उपयोग थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। जब हम कहते हैं कि अमुक घी बिल्कुल शुद्ध है तो हमारा मतलब यह होता है कि उसमें ऐसी कोई चीज मिली हुई नहीं है जो घी में नहीं होनी चाहिए आजकल नमक ही बेचा जाता है। क्या इसे शुद्ध नमक कहना ठीक होगा दूध एक मिश्रण है जिसमें लगभग नब्बे प्रतिशत पानी होता है क्या इसमें थोड़ा और पानी मिला देने से यह अशुद्ध हो जाएगा यहाँ शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का उपयोग किस अर्थ में हुआ है रोजाना काम में आने वाले अधिकतर पदार्थ मिश्रण ही हैं। चलो अब शुद्ध पदार्थ पर थोड़ा और विचार करते हैं।